श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद नब्बे चौदह सितंबर अट्ठारह सौ चौरासी भक्तों के संग में तीसरा पहर ढल गया है दिन के पाँच बजे होंगे श्री राम कृष्ण उठे भक्तगण बगीचे में टहल रहे हैं उनमें से कितने ही शीघ्र घर जाने वाले हैं श्री रामकृष्ण उतलावले बरामदे में हाजरा से बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र आजकल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 श्री राम कृष्ण तेरी तबीयत अच्छी है ना? श्री राम कृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में खड़े हैं शरद काल है फला का गेरुआ कुर्ता पहने हैं और सुरेंद्र से कह रहे हैं तूने स्वागत गीत गाया था गोल बरामदे से उतरकर कर श्री राम कृष्ण नरेंद्र के साथ गंगा के बांध पर आए साथ मास्टर हैं नरेंद्र गा रहे हैं श्री राम कृष्ण खड़े हुए सुन रहे हैं सुनते सुनते उन्हें भावावेश हो रहा है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 श्री राम अपने कमरे में आए जगन माता का स्मरण चिंतन कर रहे हैं श्रीयुद्ध यदु मल्लिक पास वाले बगीचे में आज आए हुए हैं बगीचे में आने पर प्रायः आदमी भेजकर कर श्री रामकृष्ण को बुलवा ले जाते हैं आज भी आदमी भेजा है श्री राम कृष्ण जाएँगे श्रीयुद्ध अधरसेन कलकत्ते से आए और श्री राम को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण यदु मल्लिक के बगीचे में जाएंगे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 मुखर्जियों से अच्छा है चलो तो हम जल्दी चले आ सकेंगे श्री रामकृष्ण यदू मल्लिक के बैठक खाने में आए कमरा सजा हुआ था कमरे में और बरामदे में दीवार गिरे जल रही है श्रीयुक्त यदुलाल छोटे छोटे लड़कों को लिए हुए प्रसन्नता पूर्वक दो एक मित्रों के साथ बैठे हैं नौकरों में से कोई आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है कोई पंखा चल रहा है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 रह रहकर यदूबाबू के एक छोटे लड़के का हाथ लेकर खेल कर रहे हैं मास्टर और दोनों मुखर्जी भाई उनके पास बैठे हुए हैं श्री अधहर सेन ने कलकत्ता म्यूनिसपलिटी के वाइस चेयरमैन के पद के लिए बड़ी चेष्टा की थी उस पद का वेतन हजार रुपया है अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट है तीन सौ रुपया प्रति मास पाते हैं उम्र तीस साल की होगी श्री रामकृष्ण यदूबाबू से अधर का तो काम नहीं हुआ यदु और उनके मित्र अधर की उम्र तो अभी ज्यादा नहीं हुई कुछ देर बाद यदु कह रहे हैं तुम जरा उनके लिए नाम जप करो श्री राम कृष्ण गौरांग का भाव गाकर बतला रहे हैं श्री राम कृष्ण ने कीर्तन के कई गाने गाए